गया तीरथ में नाम और गोत्र का उच्चारण करके पिंडदान करता है। वह चाहे जिस किसी का जिस किसी के निमित्त से दिया गया हो, वह मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गोशाला में मृत्यु प्राप्त करना और कुरु चैत्र में रहने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। इन सबों में ब्रह्म � गोशाला में मृत्यु प्राप्त करना तथा पुरुष क्षेत्र में रहने का भी इतना फल नहीं मिलता, जितना कि गया तीरथ में सुपात्र पुत्र यात्रा करता है अथवा उस तीरथ में मनुष्य पिंडदान करने के फल को प्राप्त करता है, लेकिन मनुष्य को अधिक मास में जन्म के दिन के समय गुरु और शुक्र के अस्तकाल के समय तथा बृहस्पति के सिंगरासी में स्थित होने के समय गया श्राद्ध को ना छोड़ना चाहिए चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के समय पर मरतक मनुष्य के लिए पिण्डदान देने से अक्षय फल प्राप्त होता है इस पूर्ण तीरथ में जाकर शत को दोष नहीं लगता है दुर्भाग्यवश किसी महान ब्राह्मण को हो जाने पर भी मनुष्य को गया तीर कोई पाप नहीं लगता और वह श्राद्ध कर्म करके ध्रम लोक को प्राप्त होता है यदि मनुष्य जीवन में एक बार भी गया की यात्रा कर ले और गया तीर्थ में पितरों को एक बार भी पिंड दान देवे तो उसके लिए संसार में कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं है अतः उसको स्वयं ही सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है हम आदि देवताओं के इस पुण्य परम प्रिय गया तीर्थ में कोई अचानक मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह निसंदेह मोक्ष को प्राप्त होता है मगध देश में मरने वाले पितरों को उतारने के लिए विद्वान पुरुष को गया श्राद्ध करना चाहिए ब्राह्मणों को उस समय भव्य काव्य आदि से संतुष्ट करना चाहिए क्योंकि उनके संतुष्ट होने पर ही सभी देवता, सभी देवगण तथा पितरगण संतुष्ट होते हैं। विशाला, वीर्जा और गया को छोड़कर सभी तीर्थों, तीर्थों में पिंडदान करने के लिए मुंडन कराना चाहिए। गया में पिंडदान करने वाले मनुष्य को केवल दंड धारण करना चाहिए, पिंडदान नहीं करना चाहिए। विष्णु पद पर दंड रखकर वह अपने पितरों सहित मोक्ष प्राप्त करता है क्योंकि गया में पिंड दान करने वाला परमार्थिक दृष्टि से दंडधारी पाप अथवा पुण्य का भागी नहीं होता अतः सभी क्रियाओं को त्याग करके भाव प्रवण होकर एकमात्र भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए संन्यासियों को सभी कर्मों को त्याग देना चाहिए पर केवल वेद को नहीं त्यागना चाहिए गया तीर्थ में जाकर उसे तीर्थ पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशा में मुंडन कराना चाहिए ब्रह्म जी ने इस गया तीर्थ का विस्तार ढाई कोस का और गया क्षेत्र का 5 कोस तक का तथा गया सिर का 1 कोस का बताया गया है संसार में जितने भी तीर्थ हैं वे सब तीर्थ इसी के अंदर बसे हुए हैं, जो मनुष्य इस पूर्ण गया क्षेत्र में श्राद्ध करता है, वह अपने पितरों के रण से मुक्त हो जाता है, जो मनुष्य गया शीर में श्राद्ध करता है, वह अपने पूर्व स्वंभावशों का उधार करता है, वह घर से गया तीर्थ यात्रा का प्रस्थान करने पर पितरों को पद पद पर स्वर्ग रोहन की सीढ़ियां मिलने लगती हैं श्राद्ध में दग्ध मिश्रित खीर सतू, पेठा चावल दूध विविध प्रकार के पदार्थ फल मूल को गया में दान करने का महान फल होता है तिल कलक धत सहित गुड़ खांड या सिर्फ दही द्वारा गया मिश्र्राद करने से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है जिस रितु में श्राद्ध हो उसी रितु के होने वाले भोज्य पदार्थ मुनियों द्वारा उदिष्ट भविष्य अन्न और रस मीठी वस्तुओं को एक बार खरकर भगवान विष्णु के चरण बिंदु में और फलुग के पवित्र जल को धोकर पितरों को पिंड करना चाहिए पिंड के लिए आसन पिंड दान दक्षिणा और अन्य संकल्प का तीर्थ स्वरादों में इसी प्रकार नियम है। विद्वान पुरुषों को विधि पूर्वक गया तीर्थ में श्राद करना चाहिए। फल की कामना से तीर्थों में श्राद करने वाले पुरुषों को काम, क्रोध और लोभ को छोड़कर सारी क्रियाएं करनी चाहिए। ब्रह्मचारी व्रत कर एक समय भोजन करना चाहिए। प� मन वचन कर्म से मनुष्य को सदा सत्य बोलना चाहिए जो मनुष्य इन सब बातों का नियम पूर्वक पालन करता वह मनुष्य तीर्थ के वास्तविक फल को प्राप्त करता है धीर पुरुष को तीर्थ की यात्रा करते समय पाषाण को छोड़ देना चाहिए जो कामनाओं को उत्तेजित करता है वह पाषाण है जो मनुष्य धीर होकर पितरों में भक्ति और निष्ठा रखता है वे ब्रह्मा वित्ताओं की तरह अनन्य होकर सब कर्म करते हैं वे ब्रह्म ज्ञानी पुरुष ब्रह्म पद में स्थित होते हैं वेतरणी नाम की नदी गया तीर्थ में पितरों को तारती है उस वेतरणी नदी में स्नान कर गोदान करने वाला अपने 21 कुलों का उद्धार अक्षवट के पास जाकर जो ब्रह्मप्रायन ब्राह्मणों हव्य काव्य आदि वस्तुओं से जो मनुष्य पितरों की पूजा करता वह अक्षय को प्राप्त होता है क्योंकि उनके संतुष्ट होने पर देवता और पितरगण संतुष्ट हो जाते हैं उस पवित्र गया तीर्थ में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कोई तीर्थ स्थित ना हो वहां सभी तीर्थों का मेल होता है, गया तीर्थ उन सब से बढ़कर पुण्यदायी तीर्थ है। तीनों लोकों में गया का पिंड करना परम दुर्लभ माना जाता है। जब चंद्रमा और सूर्य मकर राशि पर स्थित हों, उस समय तीनों में गया श्राद्ध परम दुर्लभ माना गया है। जो मनुष्य गया तीर्थ में श्राद्ध करता, उनको अक्ष अत गया तीर्थ में श्राद करने से अक्षय फल प्राप्त होता है इसमें सैकड़ों कोटि कल्पों में भी गया तीर्थ का वर्णन नहीं कर सकता मैं वायु का 105वां अध्याय संपूर्ण वायु पुराण का 106वां अध्याय प्रारंभ गया का महात्म्य नारद जी बोले हे ब्राह्मण यह गयासुर किस प्रकार किस प्रकार पैदा हुआ है उसका स्वरूप और उसका प्रभाव क्या है उसने किस प्रकार तपस्या की किस प्रकार शारीरिक पवित्रता प्राप्त की है सनत कुमार बोले हे नारद भगवान विष्णु की नाभि से लोकपिता महाब्रह्मा जी पैदा हुए थे और पूर्व काल में भगवान के कहने पर उन्होंने प्रजाओं की सृष्टि की उन्होंने असुर आसुरों को उत्पन्न किया और उदार भाव से देवताओं को पैदा किया। उन आसुरों में महाबलवान और प्राकर्मी गयासुर पैदा हुआ। उस आसुर की ऊंचाई सवसों योजन की थी। उसकी मोटाई साठ हजार योजन की थी। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने कोलहाल नाम के सुंदर पर्वत पर कठोर तपस्या की। और वहां पर अनेक हजार वर्षों तक स्वास को रोक कर स्थित रहा। उसके इस कठिन तप को देखकर देवता बहुत दुखी हुए। अतः सभी देवता मिलकर प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे hey देव, आप हम लोगों को गयासुर से बचाइए। देवों की इस दुखभरी वाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे hey देव इस कार्य के लिए हम तुम सब मिलकर शंकर जी के पास चले जाएंगे ऐसा विचार करके भ्रम आदि देवगण जो सभी भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वे सब शंकर जी से कहने लगे हे hey भगवान आप हमको गयासुर से बचाइए शंकर ने उन सब की बात को सुनकर कहा कि हम सब विष्णु भगवान के पास चले वे ही हमारी सब का कल्याण करेंगे इस प्रकार विचार करके ब्रह्मा जी महादेव जी और सभी देवों ने जाकर शीर सागर में भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा कि हे देव हम सब आपकी स्तुति करते हैं